इस जो लिखा है कितना पानी आता है असमाधान पक्ष थोड़ा हो देखो हमारी तरफ से ध्यान देना ये क्या चल रहा था मध्यम उत्तम पुरुष या सिद्धि अजा सोहम अस्मी यहाँ पर तो सुनिए अस्मद उत्तम है तीन वाच्य कारक वाचनी अस्मद हीने अपुमान उत्तम का अर्थ यही है ना मतलब वो अस्मत शब्द हो अथवा गच्छामी बोलो अथवा हम गच्छामी ना तो तिंग तिंग का वाच क्या कारक वाच मतलब अर्थ है तिंग का क्या होगा कारक तिंग वाचकार तिंग का वाचकार अस्मत शब्द तिंग का वाच्य क्या होगा कारक और कारक का वाचक अस्मत शब्द है अब किंग का वाच्य कारको समझो आपने लघु को पढ़ी है वहाँ लिखा है कर्तव्य कर्त विवक्षा भूला की स्थित करता की विवक्षा में क्या या लकार भूला है ना? भू से लकार किसमें कर्ता, कर्ता की विवक्षा में जब कर्ता अर्थ को कहने की इच्छा है तब क्या गया लकार तो लकार करते क्या हुआ करता लकार क्या हुआ कर्ता कारक है ना तो लकार का क्या हुआ और लकार के, में के में तो स्थान में क्या है लकार के स्थान में क्या आया कर्ताकार है तो ला के स्थान में आये हुए किताकार अब व्याकरण सूत्र अर्थ देखना किंग वाच्य कारक किंग किंग कर्त क्या है बोला कर्ताकार किंग वाच्य कारक और उस कारक का वाचक उस कारक का उस कारक का वाचक कर्ताकार कौन सा शब्द है अहम गच्छामी अहम पठामी अहम अस्मी है ना? तो ये सब क्या है कर्ता कारक का बोधक कौन सा शब्द हो गया अस्मत्मत बताइसोही तीन का वाचक क्या हो गया कर्ता कारक। और कर्ता कारक का वाचक कौन सा शब्द हो गया अस्मत्म तो कर्ताकारक का वाचक व्याकरण कहता है ना कि कर् का वाचक जो का उस कर्ताकारक कर्ताकार का वाचक अस्मद शब्द उत्पद होने पर क्या होता है या अस्मद शब्द का उपद होने पर क्या होता है यहाँ तो उत्पद है ना प्रयोग हो या ना हो यहाँ तो प्रयोग किया भी है ना तो ऐसा उत्पद होने पर क्या होता है उत्तम पुरुष ध्यान देना कर्ताकारक के वाचक अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर क्या होता है उत्तम पुरुष होता है जब लक्षणा कर देंगे तो कर्ता कारक का वाचक रहता है निर्विशेष चिन्ह मात्र का चेतन मतलब क्या या भागते? है लक्षणा का भागत त्याग लक्षणा करते हैं तो वो बात क्या विशेषण को छोड़ दिया चेतन मात्र को ले लिया चेतन मात्र कर्ता कारक है क्या नहीं, नहीं चेतन मात्र कर्ता है नहीं कर्ता नहीं है ना बात थी समझ में तो क्या है की कारक का वाचक कर्ता कारक का वाचक अस्मत शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है लक्षणा करने पर वो कर्ता कारक का वाचक रहता ही नहीं है तो कैसे होगा उत्तम पुरुष इसलिए उत्तम पुरुष की स्थिति बनी ही रहेगी चेतन कर्ता करता थे थे। चेतन जो है ना निर्विशेष चिन्ह मात्र करता नहीं।, नहीं है ना वो उसमें माया उसमें माया मतलब माया उपाधि अंताकरण उपाधि उपाधि से वो करता होता है वो स्वयं करता नहीं है अकर्ता है आत्मा का ऐसा है निर्विशेष निर्विशेष अर्थ है कि सभी विशेषणों से रहित उसमें कोई भी विशेषता नहीं है कर्तृत्व भी उसमें नहीं है नहीं। उनका कहना है जो जो विशेषता वाले पदार्थ है ना वो सब बिना सी जैसे घटपट उनके घटत पटत तो जैसा धर्म रहते हैं तो बिना सी सीह उनका ऐसा कहना है तो मतलब वो को छोड़ने के बाद है है तो कि उससे उत्तम उत्तम पुरुष पुरुष तो होना नहीं ना तो हो पहले एक मिनट एक मिनट एक, एक मिनट आपका कहना है कि पहले उत्तम पुरुष कर दीजिए और बाद में वो किसका उसका बोधक हो जाए ठीक है ना लेकिन ध्यान देना व्याकरण तो यही कहता है की कर्ताकार का वाचक अस्मद शब्द हो तो उत्तम पुरुष होगा तो शांकर मत में तो वो वाचक ही नहीं करता कारक का वो मानते ही नहीं है वैसा तो है ना वहाँ तो क्या है कि उस शब्द को वाचक नहीं मानते हैं लक्षक ही मानते हैं लक्षणावृत्ति शक्ति वृत्ति से जो शब्द अर, अर्थ का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं वाचक बोध और जो लक्षणावृत्ति से बोध कराता है उससे क्या कहते हैं लक्ष्य तो शांकर मत में वो शब्द वाचक है नहीं वो तो उस वाक्य में लक्षक है उस वाक्य में अहम रक्षामी अहम पठामी यहाँ तो मान लेंगे की वाचक शब्द है लेकिन वहाँ वाचक नहीं है लक्षक है मत में ठीक है तो ध्यान देना कर्ता कारक का वाचक का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है वो क्या कर्ता कारक का वाचक नहीं है इसलिए उत्तम पुरुष की सिद्धि बनी ही रहती है अब देखिए अब ये देखते हैं यदि कुछ व्यक्त करने में कमी रह गई होगी तो उस पर आप राय देखिए ज्यादा कुछ अच्छा हो गया है? अच्छा अब देखिए तो मतलब इसमें थोड़ा ऐसा भी जोड़ना चाहिए की व्याकरण भी नहीं है है न ऐसा कुछ हो, होना चाहिए जैसे ऊपर में लिखा हुआ है ना वैसे भी ये समाधान में आना चाहिए। तो देखो समाधान देखना हाँ तो आप बताइएगा भी समाधान क्या है कि ऐसी शंका करना उचित नहीं है क्योंकि आप लक्षणा का आश्रय लेकर सोहम अस्मीकृत करते हैं और हम लक्षणा के बिना ही इसका अर्थ करते हैं आपके मत में लक्षणा करने पर शब्द के प्रवृत्ति निमित्त का त्याग होता है और हमारे मत में तो वही अहं तो है ना प्रवृत्ति निमित्त और हमारे मत में लक्षणा न करने से प्रवृत्ति निमित्त का नहीं होता लक्षणा वाला पक्ष अत्यंत होता है इसलिए मुख्य वृत्ति से अर्थ करने वाले हमारे मत का अनुसरण करना उचित है अर्थात मुख्य वृत्ति से अर्थ करके कर्ता कारक का वाच्य के अस्मत शब्द उत्पन्द अच्छा। होने पर उत्तम पुरुष मानना उचित है और वह व्याकरण की प्रक्रिया से विपरीत है ऐसा जो है ना यहाँ ऐसा करना चाहिए अथवा यहाँ देखो सोहम अश्मी इत्यादि स्थलों में तात्पर्य अनु एक मिनट वो यहीं पर अनुसरण करना उचित है यहीं पर हो जाएगी संगति क्या संगति हो जाएगी कि हमारे मतानुसार शब्द के हमारे मतानुसार शब्द के प्रवृत्ति निमित्त का त्याग न करते हुए ए, ए, उसको कर्ता कारक का वाचक अस्मत शब्द के ऊपर रहते उत्तम पुरुष करना उचित है और उसका कर्ताकार का वाचक न मान करके मतलब पद को वाचक न मान करके लक्षक मानने पर उत्तम पुरुष नहीं हो सकता है क्योंकि व्याकरण के नियम के विपरीत है हुँ। हुँ। हुँ। अब आप तो जो अभी हमने के आधार पर उनको वहाँ वो बताने देखा नहीं, नहीं परमात्म है अब अंतरात्मा अंतरात्म अहम ग्रहण अनुसंधान से अनुसंधान कहा जाता है अनुसंधान किसको अहम समझ करके अंतरात्मा को अंतरात्मा को अहम बुद्धि से अनुसंधान मतलब उनको अहम अर्थ समझ कर अनुसंधान क्या समझ करके जब अहम अर्थ समझ करके अनुसंधान करेंगे अहम मत समझ करके अनुसंधान करेंगे या आम बुद्धि से हम अनुसंधान करेंगे तो क्या कहोगे कहो गया तो किस शब्द का प्रयोग होगा तो? ब्रह्मास्मि अथवा सोहम अस्मी इन्ही शब्दों का प्रयोग होगा ना सोहम अस्मी अथवा आम ब्रह्मास्मि इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा बता दी इस बोले की अंतरात्मा का अहम बुद्धि से या अंतरात्मा को अहम समझने अंतरात्मा का आम बुद्धि से अथवा अंतरात्मा को वहां मत समझ करके अनुसंधान कहा जाता है किस प्रकार यह असौ असौ पुरुष कहते हैं जो असो असू है ना विष का होता है कि दो बार कथन होता है दुबर, दुबर। दो बार कथन कि जो विष दो बार कथन क्योंकि यह अत्यादर व्यंजनार था अत्यंत आदर व्योतित करने के लिए यहाँ पर दो बार कथन हुआ है किस शब्द का अशोक यहाँ अत्यंत आदर व्योतित करने के लिए अशोक शब्द का असो अशोक इस तरह दो बार कथन हुआ है ठीक है तो ये यदवा से दूसरा मतलब दीपसा में आदर आदर द्योतित करने के लिए दीपसा है अथवा वीपसा क्यों है तो यदवा के बाद आते हैं है ना दूसरा पर से क्या था यद दो बार अंध कर दिया ना यह अशोक पुरुषता था असो वहा बाद में असू ले जाएंगे तो इसमें एक मनुस्मृति का श्लोक आ गया यदवा करके पढ़ता हूँ यह असो अति ग्राह्म अव्यक्त सनातन सर्वभूतम अचिंत स्वयं जो यहा असू करके क्या परमात्मा यह जो यह कौन परमात्मा यह असो अतीन्द्रिय जो परमात्मा कैसा है अतिय अत इंद्रिय ध्यान देखना वो इंद्रिया अतिक्रांत इंद्रिया समाधो होगा जैसे मतलब क्या है कि कि जो इंद्रियाणी अतिक्रांत इंद्रियों का अतिक्रमण करके विद्यमान है इंद्रियों का अतिक्रमण करके रहता है मतलब इंद्रियों की पहुंच से पर है इंद्रियों की पहुँच से इंद्रिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है इंद्रियों का अधिक समझ में अत इंद्रिय है इंद्रियों से ग्राय नहीं है और फिर अतिय के साथ साथ ग्रह भी है ना तो अत और ग्रह में कर्मधार्य समाप्त है तो ग्राह जब कहेंगे तो शुद्ध मन से एक राय शुद्ध मन से चक्षुवादी इंद्रियों से, से ग्राह नहीं है अतन्द्रिय है और सामान्य मनुष्य का जो मन होता है ना रसतम से युक्त क्या है अशुद्ध मन अशुद्ध मन से भी वो अशुद्ध मन होने पर भी क्या वो अग्राह्रीय ग्रह किससे हुआ शुद्ध मन से आया तो जो परमात्मा कैसा है अतिद्री है और ग्राह है अति है और शुद्ध मन से ग्राह है लग गया हमने क्या समास किया अति अतिद्री कौन है परमात्मा और कौन है परमात्मा ही यहाँ प्रासिक अर्थ है और इसकी कुलू कुलूक भट्ट की मनोवर्थ मुक्तावली टीका मनुस्मृति को खरीद है उसका समाज में बता देता हूँ वो मनुवर्थ मुक्तावली रह समाज करते हैं देखिए इंद्रिया अतिक्रांतम इंद्रियों का अतिक्रमण करने वाला कौन मन जहाँ चु वाल इंद्रिया नहीं जाती वहाँ भी मन जाता है ना तो फिर इंद्रियों का अतिक्रमण करने वाला कौन हुआ मन तो इस प्रकार जो है ना अत उन्होंने क्या कर दिया मन क्या कर दिया पहले जो उन्होंने बताया था परमात्मा अतिद्रिय है ग्राह भी है और वो अतिय करते है मन इंद्रिया अतिक्रह नर्थ है तो फिर क्या होगा अतियण मनसा ग्राह है ऐसा मन वर्षता होने का कारण ऐसा है ऐसा तो अपना जो यहाँ अर्थ यही है जो हमने पहले बताया ना वही यहाँ पे प्रासिक अर्थ है आपको हालांकि श्लोक अर्थ लगाने के लिए ठीक है वो भी दोनों तरह से श्लोक अर्थ लगता है लेकिन यहाँ जिस हिसाब से उसको उद्घित किया गया है तो वही है कि परमात्मा अतिद्रिय है और वही ग्रह है और सूक्ष्म है कौन सूक्ष्म है परमात्मा अव्यक्त है, है और वह कैसा है सनातन है सनाथा। अव्यक्त कर् क्या किया जाता तत्व में घटपटादी की तरह है घटपटादी के समान चक्षुवादी से व्यक्त नहीं होता है मतलब घटपटादी के ग्राहक चक्षुवादी से व्यक्त ज्या? नहीं होता है मतलब ज्ञात नहीं होता इसलिए उसको क्या कहते हैं अव्यक्त की परमात्मा अव्यक्त है सनातन है मतलब सदा रहने वाले को क्या कहते हैं और सर्वभूत मय है सर्वभूत है मतलब सभी भूतों का अंतरात्मा ऐसा समझ लेना अचिंत है ऐसा हुआ या परमात्मा स्वयं उद्भु उद्भु स्वयं प्रकट हुआ स्वयं प्रकट हुआ।, हुआ अब थोड़ा आपको केवल इतना ध्यान देना है पहले यह के बाद क्या असम जो यह है ना, ना। स्वयं वो क्या है वो स्वयं प्रकट है स्वयं प्रकट हुआ क्या तो पहले प्रकट हुआ नहीं नहीं हमेशा उसी प्रकट है वो मतलब उसको किसी और ने प्रकट नहीं किया अपने से प्रकट है वो अपने से ही वो हमेशा से प्रकट है किसी और ने नहीं किया उसको प्रकट है तो प्रकट रूप से ही विद्यमान है वो हुँ? किस रूप से विद्यमान है जैसे मिट्टी में घट तो उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान है ना कारण रूप से विद्यमान है अपने रूप से तो विद्यमान नहीं है ऐसा तो विद्यमान होने पर भी वो क्या है कि प्रकट रूप से विद्यमान नहीं है गट ऐसी परमात्मा क्या है प्रकट रूप से ही विद्यमान है ये समझेंगे कि जो या परमात्मा अत्या है सूक्ष्म है सनातन है पर भूतांतरात्मा है अचिंत है हुआ या परमात्मा चम प्रकट हुआ सह ऐसा हुआ यह कौन परमात्मा तो ध्यान देना यह असौ या के साथ क्या है यहाँ पर असौ है और यहाँ सह के पास क्या ऐसा है क्या है ऐसा है बात अधिक होनी तो कहते हैं इसी प्रकार है इत्यादि वाक्य छाया मतलब इत्यादि वाक्य के, के साथ समानता होने से इत्यादि वाक्य छाया से या इत्यादि वाक्य के साथ समता होने से किसकी समता होने से यो क्या है यो असा वसो पुरुष इसकी इत्यादि वाक्य के समानता होने के कारण यद और शब्दों से यद और तत्व अदत शब्द का विभाग करके अन्वय करना चाहिए अदत शब्द से बनता ना तो ऐसा लगा ना इत्यादि वाक्य के साथ समानता होने के कारण अदस्त शब्द का विभाग करके के साथ अन्वय करना चाहिए किसका बोलो हाँ तो है ना तो अदस्त शब्द का विभाग करके मतलब तो पास पास पड़े गए उनको अलग अलग कर दो और यद और तथ के साथ अनुय कर दो आप पहले देखो यह से क्या बनेगा यहा क्या बनेगा यह असू पुरुष ये असू बचा लो अब शह ये किससे बनेगा तह का तो सह असू ये ये तो तो लग गया आम ऐसा करना करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्यों कहते हैं इंद्रिय प्रमाण है ना रहा कर एक नंबर देखेंगे एक नंबर टिप्पणी की तीसरी पंक्ति में यलवा लिखा हुआ है ना मिल गया जाएगा यलुआ वहाँ ध्यान देना द्वंद्वान्त सुण न्याय ने श्रुतम तत्व उभयत्र था अच्छा अनवी क्या है चलो फिर देखेंगे तो मतलब क्या है कि द्वंदे द्वन्द्वान्त सुणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद थे यहाँ इतने समझना की द्वन्दे सुई मणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद थे कि द्वंद समाज के अंत में सुनाई देने वाले का प्रत्येक के साथ अन्य होता है सर्वान्द्रीय का और प्रमाण सिद्धत्व का सर्वाइंद्री और प्रमाण सिद्ध का द्वंध सम और प्रमाण सिद्ध का द्वंद समास हुआ द्वंध करके क्या प्रत्यय कर दिया स्वा क्या कर दिया है तो स्वा का दोनों के साथ में हो जाएगा तो क्या क्या होगा सर्वाक इंद्रिय प्रमाण मतलब सर्वा सर्वाकिन्रीयत्व दोथ और प्रमाण सिद्धत्व में देखेंगे टिप्पणी में सर्वे सर्वेन्द्रियव सर्वात का क्या है सर्वे साम, चर्वे चर्वे साम सभी के लिए इंद्रिय सभी के लिए मतलब सामान्य सभी सामान्य लोगों के लिए इंद्रिय सभी ये मतलब है और देखना ध्थ और क्या प्रमाण सिद्धत्व और प्रमाण सिद्धत्व को दोतित करता है दोतित करता है कौन वो दो नहीं प्रमाण सिद्ध को बता रहा हूँ तो दो बार जब अगस्त शब्द है ना तो एक अगस्त शब्द का एक असो का हो जाएगा सर्वा सर्वा सर्वात मतलब सर्वे इंद्रियव और दूसरे असो का हो जाएगा प्रमाण सिद्धत्व लगाइए यह असोपुरसा जो जो सभी के लिए अति, जो सभी का जो सभी के लिए अत या जो सभी इंद्रियों की पहुंचते पर जो सभी के लिए अत दिग्वंगल विग्रहक परमात्मा है सिद्ध। तो सिद्ध? तो आ, सिद्ध, तो आ, एक बार क्या अर्थ कर देंगे सदय सामक इंद्रियो एक हो बार हो जाएगा अर्थ दूसरी बार क्या अर्थ हो जाएगा प्रमाण सिद्ध सभी इंद्रिय जो परमात्मा है और प्रमाण सिद्ध तो परमात्मा वह मैं हूँ ऐसा हो जाएगा अर्थ चलिए ऊपर तो यहाँ पर देखना यो असो असो पुरुष तो पुरुष शब्द आ गया तो पुरुष आपको बताते हैं कि पूर्णत्व तो पूर्ण पुरुष वाली गुण का ये बताया था ना उसने तत्वी में, में कि पूर्णत्व वाला किस गुण वाला पूर्णत्व गुण वाला पूर्णत्व गुण वाला किस मुंडी थी ना तेन एदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम तेन एदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम उस परमात्मा से क्या है ये सब कुछ पूर्ण है पूर्ण मतलब व्याप्त है आ, अच्छा अब देखना तो यहाँ पर कोई असुविधा हो तो फिर पूछेंगे हमसे है ना तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा पूर्ण गुण वाला और क्या होगा आपका पूर्व सत्व था ना की पूर्व एवं अहम ही आसमी थी तत्पुरुष पुरुषोत्तम पुरुषत्म भगवान का कथन है कि मैं पहले से ही यहाँ विद्यमान था इसलिए मुझ परमात्मा का पुरुषत्व है तो परमात्मा का पुरुषत्व किम रूप है पूर्व काल सत्व रूप पूर्व काल सत्व लिखा है ना इसमें पूर्व सत्ता मानता किसकी परमात्मा की।, की तो पूर्व भी गुण हो गया ना तो पूर्व सत्व वाला आदि से बताया था सत्य प्रवर्तकत्व क्या बताया था तो तीन गुण यहाँ कौन कौन हो गए पूर्णत्व गुणवाला पूर्व सत्व गुणवाला और सत्य प्रवर्तकत्व गुणवाला गुणवाला तथा आदित्य के समान वर्ण आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले विग्रह से विशिष्ट आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले विग्रह से आदित्य के समान भास्वर वर्ण किसका है उनके विग्रह का है ना आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट सर्व वेद पठित और सभी संपूर्ण वेदों में पढ़े गए चारो वेदों में पढ़े गया कौन पुरुष सोचते और वो कैसा अनुन्या पर मतलब वो अनन्न पर अर्थ है की अन्य जो अन्य का बोधक ना हो उसे क्या कहेंगे अनन्न्य पर अन्य पर का मतलब हुआ अन्य का बोधक हो परकार तो पर जो अन्य का बोधक ना हो तो वो भगवान नारायण का ही बोधक है तो कहते अनंतरक पुरुष सूक्त आदि में प्रसिद्ध महापुरुष ये पुरुष शब्द से लेना है पुरुष शब्द से क्या लेना है महापुरुष देखो पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द की बहुत जगह है शुरू में कहा है सात शीरता पुरुष कहा आगे बोलो बस कहीं जगह जल्दी जल्दी पटकर आ गया ना, ना पुरूसर में हाँ आ गया आ गया फिर और चयपा उस तो पुरुष सब उसमें बहुत बार आया है, है ना पुरुष सोक्त में तो, तो पुरुष से महापुरुष लेना है यहाँ पर महापुरुष हो गए पुरुष तो जीव को भी कहते हैं ना इसलिए महापुरुष लेना है देखना पूर्णत्व गुण वाले, आदित्य के समान भास्करण वाले दिव्य मंगल के ग्रह से विशेष तथा संपूर्ण वेदों में पठित अनन्न परोक्त आदि में प्रसिद्ध महापुरुष यहाँ पर पुरुष सब से तो लेना है चलिए क्या तो लेना है आम शब्दों अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर यहां पर आह शब्द जीव द्वारा उसके अंतरात्मा पर्यंत हैत्मा पर्यंत है उसके अंतरात्मा किसके अंतरात्मा जीव के अंतरात्मा पर्यंत है मतलब जीव के अंतरात्मा तक का बोधक है या जीव के अंतरात्मा पर्यंत अर्थ का लगेगा अर्थे की आहम शब्द यहाँ पर जीव के द्वारा जीव के अंतरात्मा पर्यंत पर्यत का बोधक है ठीक है तो जीव के अंतरात्मा ब्रह्म का बोधक होता है कौन शब्द हम शब्द ली गए आम शब्द जीव के अंतरात्मा तक का बोधक हो गया और अश्मी शब्द तो अंतरात्मा का बोधक नहीं हुआ वो तो जीव का ही बोधक हो गया है कर्ता कारक का ही बोधक हो गया तब फिर से क्या होगा तो कहते हैं अर्थ करते इस कारण है कि कारण है आम शब्द को परमात्मा पर्यत बोधक होने से आम शब्द को अंतरात्म पर्यतर अर्थ का बोधक होने से ही अश्मी कर अस्मि ये पदवी अस्मि ये पद भी, भी परमात्मा विश्रामी मतलब परमात्मा में विश्रांत होता है मतलब परमात्मा परमात्म परमात्मा कैसे है तो प्रत्येक रूप स्वाविशिष्ट है ना प्रत्येक रूप स्वाविशिष्टे को देखना है तो दो नंबर टिप्पणी में आठवीं पंक्ति देखो प्रत्येक रूप यह स्वात्मा भैया मिली सातवी है सातवी चलो प्रत्येक रूप है यह स्वात्मा तर विशिष्ट शरीर के परमात्मनी ये उत्तम <coughs> अच्छा और ज्यादा देना इस कारण ही अश्मी यहाँ भी प्रत्येक रूप गुरुप। प्रत्येक रूप है यह स्वात्मा प्रत्येक रूप जो अपना आत्मा प्रत्येक रूप कौन तो प्रत्येक रूप कौन हो गया अपना आत्मा अपना आत्मा मतलब अहमर्थ तो मूल में मूल से मिलाइए इसको प्रत्येक रूप स्व स्वात क्या हुआ स्वात्मा प्रत्येक रूप कौन स्वात्मा अपनी आत्मा और अंतर अंतर अंतर मतलब देह इंद्री मन प्राण बुद्धि के भी अच्छा अंतर है ना वो ऐसा ऐसा पर समझनाओ ये इसका भाषा हो जाने दो है ना बता देंगे ठीक है वैसे उसका ये अर्थ सुनो जो आप पूछ रहे हैं ना तो पराग का होता है ये ठीक तो से समझा देंगे नोट कर लो अलग कागज में कागज मतलब नोट कर लो ये हो जाने दो हम समझा देंगे आपको अच्छा अभी यहाँ पर आप देखना प्रत्येक रूप कौन हुआ जो अपना आत्मा अपना आत्मा क्या है अहम है विशिष्ट है उससे विशिष्ट किससे विशिष्ट है अपनी आत्मा से विशिष्ट प्रत्येक अतय कर्थ क्या जीव के द्वारा परमात्मा तथ का बोधक होने से या आम शब्द को जीव के द्वारा परमात्मा तथ का बोध होने से ही ये ना अश्मी त्यपि अश्मी या शब्द भी प्रत्येक रूप अपनी आत्मा से विशिष्ट परमात्म पर्यत तर्क का बोध कराता है परमात्मा में विश्रांत होता है मतलब परमात्म पर्यन तर्क का बोध कराता है अस्थी अस्थी। अस्थी। भी। लग तो दोनों एक ही अर्थ के बोधक हो गए चलिए अस्मदी एकावदेव ही अनुसिष्टम ही करते क्योंकि अर्थे क्यूँकी अस्मदी उत्तम इतना ही अनुशिष्टम करते उपदिष्टम कथितम क्योंकि अस्मदी उत्तमा इतना ही कहा गया है इतना ही तो उसका क्या मतलब है उसका यही मतलब है कि सिंह वाच्य कारक वाचन का वाक्य कर्ता कारक उसका वाचक अस्मत शब्द प्रयुक्त तो हो अथवा हो तो तो क्या होता है मध्यम पुरुष होता है यहाँ तो ऊपर है ना लव सिंह वाच करते हैं कारक का वक्त सिंह के वाचकर्ताकार अस्मत शब्द उत्पन्न होने पर क्या हो गया वो पुरुष हो गया ठीक है अब यही तो वर्ष हुआ कि पुनः अस्मत शब्द प्रत्येक आत्म द्वारा परमात्म उत्तम निवृत्ति ही न कहते इतना ही कहा गया लग गया उसका अर्थ समझते हैं कि पुनः अस्मत शब्द की पुनः प्रत्येक आत्म द्वारा पुनः अस्मद शब्द को प्रत्येक के द्वारा परमात्म पर्यत अर्थता बोधक होने पर हाँ अस्मत शब्द को प्रत्येक के द्वारा परमात्म पर्यंत अर्थ का बोधक होने पर उत्तम पुरुष की निवृत्ति नहीं कही गई ना लिखा ना पहले और फिर हम सिस्टम को पहली पंक्ति से ले लो लग जायेगा को प्रत्येक द्वारा परमात्त अर्थ का बोधक होने आरोप उत्तम पुरुष की निवृत्ति को नहीं कहता है या उत्तम पुरुष की निवृत्ति नहीं कही गई उत्तम पुरुष की निवृति कही गई है क्यों इतना ही सूत्र कहा गया तो उत्तम पुरुष की निवृति कही गई क्या नहीं कही गयी एवं तत्व इत्यादिशु तो ये किसका सोहम अस्मी हो गया है अब सोहम असमी हो गया अब प्रसंगानुसार तत्व मसीह को भी बताते हैं एवं तत्त्वमसी इसी प्रकार तत्त्वमसी इत्यादि प्रयोगों में भी असी शब्द का भी निर्वाह जानना चाहिए तत्त्वमसी मसीह इत्यादि प्रयोगों में भी अस्सी शब्द का निर्वाह जानना चाहिए समझ जाओगे जो असमी की स्थिति है वही असी की स्थिति है हाँ की मतलब क्या है का वाच्य कर्ता कारक का वाच्य के होने पर तत्वसी में क्या हो गया है मध्यम पुरुष हो गया है और वो परमात्म पर उसने मध्यम पुरुष न हो ऐसा सूत्र कह रहा है क्या कह रहा है लगाइए तत्र ही ही करते वहाँ हाँ क्योंकि वहाँ युष्माना स्थानीय नध्यमा की पहले ही कर सकते क्योंकि निर्वाह कर निर्वाया का निर्वाह करना चाहिए है ना क्यों तो कारण पहले ही कर सक वहाँ युष्मान स्थान या फिर मध्यमा इतना ही कहा जाता है इतना ही कहा जाता है इतना ही कहा जाता है एक ही जो है वाक्य अलंकार में आ गया है ना अभी हम बताते हैं क्योंकि वहाँ युष्मान स्थान या फिर मध्यमा इतना ही कहा जाता है ठीक है तू किंतु किन्तु शब्द को स्वाभिमुख चेतन के द्वारा जब तक किसको उपदेश कर रहे हैं स्वाभिमुख चेतन को मतलब सम्मुख उपस्थित चेतन को किसको उपदेश कर रहे हैं सम्मुख उपस्थित चेतन को हाँ। शब्द उपस्थित चेतन के द्वारा उसके अंतर्यामी पर्यंत अर्थ का बोधक होने पर बोधक होने पर मध्यम निवृत्ति नध्यम पुरुष की निवृति नहीं कही जाती है स्पर्य से था पर उच्च थे वो व्याकरण स्मृति है इसलिए तो स्मृति का उपयोग कर दिया कहा जाता है यही मतलब है क्योंकि अच्छा तू कर सकिन शब्द को सम्मान चेतन के द्वारा उसके अंतर्यामी पर मध्यम पुरुष की निवृत्ति को नहीं कहता है है ना ये मध्यम पुरुष की निवृत्ति नहीं कही जाती है लोके ही कर दे लोक में जब ज्यादा क्या होता है घनिष्ठ संबंध होते हैं तब लोग क्या कहते हैं अहम तुम अस्मी अहम तुम अस्मी और तुम अहम असमी ज्यादा निकटता होने परेगा कहते क्या अंतर है जो आप है वही में हूँ तो जो मैं हूं वही आप हैं। कर हूं कि लोक में अहम तहम अस्मि, अस्मी अहम असमी इत्यादि उपचारे सो इत्यादि गौण स्थलों में उपचार वाले स्थलों में कैसे स्थल में उपचार वाले स्थलों में उद्देश्य के अनुसार मध्यम और उत्तम पुरुष की व्यवस्था जाननी चाहिए उद्देश्य ध्यान देना जब अहम उद्देश्य है तो क्या आएगा असमी आम हाँ, नहीं तो यहाँ पर असमी है तो कहते हैं उद्देश्य के अनुसार इस पहले वाक में अहम उद्देश्य इसलिए असमी आ गया और दूसरी वाक में तम उद्देश्य तो इसलिए क्या आ गया अति आ गया तो उद्देश्य के अनुसार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्यवस्था जाननी चाहिए ये लोक का हो गया ना तरव उसी प्रकार से अत्रापी वास्त्र में भी है वो तो लोक हो गया अब में भी पहले कोष्ठक देखेंगे कोष्ठक के बाहर का उसी प्रकार यहाँ भी व्यवस्था संभव होती है यहाँ भी व्यवस्था संभव होती है चलो कोष्ठक का ले लो तवम वहम अस्मी भगवो देवते योग्य है भगवो देवते हे भगवान हे देवता त्व वहाम अस्मी कि मैं तुम हूँ तो त्वम वहम अस्मी है ना तो एक ही वाक में त्व और अहम आ गए तो अहम उद्देश्य के अनुसार यहाँ पर क्या आ गया उत्तम पुरुष अहमअस्मी भगवत देवते आगे ऐसा होगा अहम व अहम वही ऐसा है इत्यादि इत्यादि इत्यादि वाक्यों में का साथ प्रयोग होने पर भी सर्वत करते उसके समान किसके समान जो लोक को दिया था ना लौकिक प्रयोग के समान यहाँ यहाँ भी कहा जो कृकोष्ठक में लौकिक वाक्यों के समान यहाँ भी तव व आहम अस्मी इत्यादि वाक्यों में यदि कोष्ठक न हो तो इत्यादि सू की जगह होना चाहिए इत्यादि सु केवल हाँ, अभी रहेगा फिर अत्र नहीं रहेगा चलो उसके समान यहाँ कहा भगवत देवते में शब्दों का साथ प्रयोग होने पर भी व्यवस्था संभव होती है क्यों कैसे क्योंकि उद्देश्य विषयों एव उद्देश्य को विषय करने वाले ही यहाँ पर युष्मों का उत्पद होना सूत्रकार को मान्य है सूत्रकार को अभिष्ट है क्या उद्देश्य संबंध रखने वाले कौन शब्दों को ही उप होना सूत्रकार को मान्य है इसके पहले कहीं ऐसा हमने बताया होने उठा Hmm. नहीं okay. अस्म दर्श के, के उद्देश्य होने पर क्या हुआ है यहाँ पर अस्मी उत्तम पुरुष का विधान हो गया सुनो क्या अस्म दर्श के उद्देश्य होने पर क्या हो गया उत्तम पुरुष का विधान हो गया नहीं होने पर उत्तम पुरुष का क्या हो गया विधान किसका हुआ उत्तम तो विधेय क्या हो गया जिसका विधान किया जाए वही विधेयक को उद्देश करके उत्तम पुरुष का विधान किया तो विधेय क्या होगा उत्तम पुरुष का और उद्देश क्या है यही समझे ना भाग्य देखना भाषते में? में किन्तु तत्वी निरूपण अवसरे किन् तत्वमसी के निरूपण के अवसर पर भाष्य में नात्र किंच मतलब यहाँ किंचित उदेश किसी को उद्देश करके किसी का भी विधान नहीं किया जाता किसी को भी उद्देश किसी को उद्देश करके किसी का भी विधान नहीं किया ऐसा भाषण में कह दिया किस प्रसंग में कह दिया तत्व मसीह के अनुरूप के प्रसंग में तत्व मसीह के हाँ तत्व मसीह के अनुरूप के प्रसंग में मतलब तत्व मसीह सुख्य के अर्थ के अवसर पर तत्व मसीह अर्थरूपण के प्रसंग में अत्र यहाँ पर मतलब तस्वीर इस वाक्य में किसी को उद्देश्य करके किसी का विधान नहीं, नहीं किया जाता है लेकिन अभी तक आपको क्या बताया गया कि तो को उद्देश्य करके उत्तम का विधान किया गया तो धर्म कार ने इसमें ऐसा क्यूँ कह दिया तो सुनो ध्यान देना बात प्रसंग वहाँ का ऐसा है ना कि कोई ऐसा कहना चाहे प्रसंग ऐसा है एक विचार ऐसा है की यहाँ पर तस्वीसी है ना तो यहाँ पर स्वाग, चेतन, स्वाग चेतन को उद्देश्य करके उसके ब्रह्मात्मकत्व का विधान क्या द्रमात्तु। इसके ब्रह्मात्मकत्व का स्वामुख चेतन को उद्देश्य करके उसके ब्रह्म विधान बताइक तो तो भाष्यकार कहते हैं कि कि यहाँ उसका विधान नहीं किया जाता क्यूँ अतम इधम सर्वम तत्सत आत्मा तत्वित होता दात्यम इधम सर्वम ये चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत अतम मतलब ब्रह्मात्मा थे वो कैसा है आईता की संपूर्ण जगत कैसा है है ब्रह्मत्मा थे तत्सतम तो मतलब है कि ब्रह्मत्मकत्व का विधान तो अलतादातम इधम सर्वम से हो चुका है बताई सुन में तो यहाँ स्वाभिमुख चेतन को उद्देश्य करके ब्रह्मात्मकत्व का विधान किया गया है क्या तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसके ब्रह्मात्मकत्व के विधान के लिए कहते हैं कि ब्रह्मात्मकत्व का विधान इस वाक्य किसे नहीं किया गया किस तो वाक्य से सत्योशी के द्वारा जो पहले हो चुका है तो सत्यों इस वाक्य से ब्रह्मात्मकत्व का विधान नहीं किया गया और विधान करने के लिए यहाँ पर अस्मदर्थ मतलब स्वामुख चेतन को उद्देश्य नहीं किया गया पता नहीं लेकिन जो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से जो अस्मदर्थ को उद्देश्य करके उत्तम पुरुष हुआ है तो उसकी निवृत्ति भाष्यकार उसकी निवृत्ति को भाष्यकार नहीं कहते हैं बात अरे मन में मतलब ब्रमात्मकत्व का विधान है, ब्रमात्मकत्व का विधान तो हाँ तो का वो पहले से हो गया तो कामकत्व का विधान नहीं किया जाता है मतलब ये है की स्वाधमुख चेतन उद्देश्य करके ब्रह्मात्मक का विधान नहीं किया जाता है ये तात्पर्य भाष्यकार का लग गया हाँ अच्छा अभी इसके लिए हम आपको जब पहले मूल चलो फिर टिप्पणी में चलाते हैं इतियुक्ति का ये कथन किसका कथन श्रीभाष्यकार कथन अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अंश अंश अंश के से है। के के से व्यक्त मतलब अच्छा टिप्पणी में चलो पहले उपर आते हैं टिप्पणी नीचे से पंक्तियाँ जिनेंगे आप एक दो तीन चार पाँच छह दस से अज्ञात से ज्ञापन रूपम विधेयक बीना देखो अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेयक तो जैसे सुनिए इसको आप हमारी बात को स्वर्ग काम हो यजे स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य याद करे स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य सुनो हमारी बात को मेरे तो स्वर्ग याद क्या है स्वर्ग का साधना स्वर्ग की कामना वाला याग करे स्वर्ग काम हो यजे इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप से याग का विधान किया जाता है <प्रिकी> <प्रेकर> तो स्वर्ग साधन तो किस स्वर्ग का साधन कौन है स्वर्ग का साधन याग है ये शास्त्र प्रमाण से ही तो ज्ञात होता है और शास्त्र प्रमाण को छोड़कर प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से ज्ञात होता है क्या तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से अज्ञात क्या है याद का स्वर्ग साधन स्वर्ग का साधन याग है यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कैसा है अज्ञान अज्ञात ये कैसा है तो अज्ञात अंश अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप भी तो अब ध्यान देना तो अज्ञात अंश का ज्ञापन अज्ञात अंश का ज्ञापन कौन करता है के? तो स्वर्ग काम बात तो अज्ञात अंश का ज्ञापक कौन हुआ ये शास्त्र ज्ञापक कौन हुआ अच्छा तो शास्त्र और किसका ज्ञापन करता है वो या याद स्वर्ग साधन का किसका ज्ञापन करता है तो यहाँ पर ज्ञापन का से क्या मैं बताऊ में ठीक है तो मतलब स्वर्ग काम हो यह वाक्य स्वर्ग को उद्देश्य करके क्या स्वर्ग को तो उसके साधन रूप से याद का कर विधान करता है स्वर्ग को उद्देश्य करके उसके साधन रूप से को उद्देश्य तो... विधान करता है अथवा कहिए याद के स्वर्ग साधनत्व का स्वर्ग साधनत्व क्या था पहले अज्ञात था ना तो अज्ञात अंश का ज्ञापन विधेयक तो। विधेयक वहाँ पर बोलो ज्ञात विधेयक क्या हाँ तो अज्ञात अंश का ज्ञापन विधेय हुआ याद तो विधेयत्व किसका तो अज्ञात का ज्ञापन रूप विधेयक अज्ञात ज्ञापन रूप विधेयक अब लगाइए टिप्पणी टिप्पणी लगाइए अज्ञात ज्ञापन रूप विधेयक तो वहाँ तो याद में है ना और यहाँ पर ध्यान देना अविता दास में सर्वम तो ब्रह्मात्मा कौन है जगत संपूर्ण जगत ब्रह्मात्मा कौन है संपूर्ण जगत तो संपूर्ण जगत ब्रह्मत्मा के शास्त्र को छोड़ करके अन्य प्रमाण से ज्ञात है तो अज्ञात अंश क्या है कि जगत का ब्रह्मात्मकत्व जगत का और उसका अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेयक तो। ज्ञापन रूप विधेयक तो क्या है जगती निर्दिष्टस्व एवं ब्रह्मत्मक तो जगत में निर्दिष्ट ब्रह्मात्मकत्व का ही यह बाद में ले लेना जगत में कहे गए ब्रह्मात्मकत्व तो। जगत में कहा गया ये क्या है छोड़ी मैंने चल ऊपर लगाना अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेयक तो अतिम सर्वम इस पूर्व वाक्य से ही प्रतिपादित है पूर्व वाक्य से ही तो प्रतिपादक कौन हुआ पूर्व वाक्य और पूर्व वाक्य से किसका प्रतिपादन किया गया अज्ञात अंश के ज्ञापन रूप विधेयक का तो पूर्व वाक्य से ही प्रतिपादन किया गया तो प्रतिपादित क्या हुआ बोलो का अज्ञात अंश का ज्ञापन रूप विधेयक तो अहतदातम सर्वम इस पूर्व वाक्य से ही प्रतिपादित है लग गया तो जब पूर्व वाक्य से ही प्रतिपादित है न अत्र तो अत्र तत्व वक्य अपूर्व प्रतिपाद्यम न अस्ती ना, ना गन्द कर लेना तो तत्व सुवाक्य में अपूर्व रूप से प्रतिपाद्य क्या वो जो पूर्व से प्रतिपाद्य वो इस वाक्य में अपूर्व रूप से प्रतिपाद्य कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा ना अच्छा चलिए किन्तु इदम जगति निर्दिष्ट से ब्रह्मात्मकत्व जगत में कहे गए ब्रह्मात्मकत्व का केतु रूप व्यक्ति विशेष में उपसंहार देखे जाने से ध्यान देना जगती, जगती कथित जगत में क्या कहे गए का और फिर श्वेत केतु रूप व्यक्ति विशेष में उपसंहार देखा गया उपसंघार वाक्य क्या है तत्व क्या है हाँ उपसंघार देखने जाने देखने से त्वमपी तथा तदात्म इति की तथा कि तुम भी वैसे हो तुम भी वैसे हो कैसे हो तटात्मक हो तत्व है ना और तथा और तत्व का क्या अर्थ है तथा मतलब तटात्मक मतलब ब्रह्मात्मक इस प्रकार यह निगमन वाक्य ही है ऐसा है कि सूक्ति का अर्थ है ऊपर आइए फिर भी बताते हैं इतियोक्ति का निषेध के अभिप्राय निषेध के अभिप्राय वाला ज्ञात होता है अप्राप्त अंश का निषेध का अभिप्राय सुनिए अप्राप्त अंश मतलब अज्ञात अंश अज्ञात अंश का निषेध का अभिप्राय अच्छा। आप ऐसा हम एक मिनट थोड़ा टिप्पणी और देखो फिर पंक्ति लगाएंगे अतः असी शब्दगत मध्यम पुरुष निरूपित असी शब्द में मध्यम पुरुष है ना असी शब्द में विद्यमान मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से निरूपित उदेश निराशे मध्यम पुरुष से निरूपित उदेश के निराश में न भाष्य तात्पर्य भाष्य का तात्पर्य नहीं है असी शब्द में विद्यमान मध्यम पुरुष से निरूपित या मध्यम पुरुष से निरूपित उद्देश्य के निराश में भाष्य का तात्पर्य नहीं है उपदेशत्व न प्रसिद्धम भाष्य हमारे शब्द पहले हमको हमारे शब्दों को ध्यान से सुनो एक मिनट जो भाष्यकार ने कहा है कि यहाँ किसी को उपदेश करके किसी का विधान नहीं किया जाता है इसका मतलब है कि को उद्देश्य करके या चेतन को करके ब्रह्मात्मकत्व का विधान नहीं किया जाता ठीक है और जो अस्मदर्ध को उद्देश्य करके मध्यम उत्तम पुरुष का विधान किया गया है उसकी निवृत्ति में तात्पर्य भाष्यकार का नहीं। है।, तात्पर नहीं है क्या की ब्रह्मात्मकत्व के विधान नहीं किया गया है यही मतलब है क्यों तो पहले से प्राप्त है तो उपसार देखना जो जिन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ा है ना प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपने निगमन है ना तो निगमन वाक्य अंतिम में आता है तो तत्व ये अंतिम में आया है इसलिए उपसंहार वाक्य है या निगमन वाक्य है अब रही बात शब्दों की जटिलता देखो जटिल होंगे तो कल दोबारा लगवा देंगे तत्व मसीह के निरूपण के प्रसंग में नात्र किंचित उदेश ये कथन अप्राप्त अंश के निषेध के अभिप्राय वाला ज्ञात होता है अच्छा अप्राप्त अंश संस्कार करना अज्ञात अंश से से कि अज्ञात अंश मतलब ये है कि अज्ञात अंश का निषेध मतलब यह है कि पहले से कोई अंश अज्ञात नहीं है जिसका की ये विधान करे कौन सा तत्व तो तो तो अप्राप्त संस्कार से अज्ञात अंश की पहले से कोई अंश अज्ञात नहीं है जिसका ये विधान करें इसलिए अज्ञात अंश के निषेध के अभिप्राय वाला ज्ञात होता है अच्छा ये रहेगा कि अज्ञात हाँ ठीक है अज्ञात अंश के विधान के निषेध के अभिप्राय वाला क्या अज्ञात अंश के अज्ञात अंश के तो अज्ञात अंश के विधान के निषेध के अभिप्राय वाला ज्ञात होता है निषेध के अभिप्राय वाला कौन इसी उत मतलब ये कथन कौन ज्ञात होता है ये मतलब अज्ञात अंश के अज्ञात अंश के विधान के निषेध के अभिप्राय वाला कि अज्ञात अंश का विधान कर रहा है क्या ये वाक्योमी तो, तो, तो, तो अज्ञात तो अंश के अज्ञात अंश के के विधान निषेध के वाला ज्ञात होता है व्यक्ता कर रहे ज्ञाता क्यों क्योंकि उपसंघर उपवादनात क्योंकि इस वाक्य का उपसंघर रूप से प्रतिपादन क्योंकि इस वाक्य का उपसंहर रूप से कथन किया है किस रूप से उपसंग रूप से कथन किया है अच्छा तो ध्यान देना कि पहले से जो प्राप्त है ना उसी ब्रमात्मकत्व को तो ये कह सकता है पर उसका विधान कर सकता है क्या पहले से कहे गए ब्रह्मात्मक को तो का अनुवाद तो कर सकता है पर विधान तो नहीं कर सकता है ना क्योंकि उपसंहार रूप से कथन किया गया है देखो की जाति जटिलता कम नहीं किया जाएगा आपके साथ आपके साथ में